देवी भागवत तीसरा स्कंध ब्रह्मा जी कहते हैं देव दे भगवान विष्णु यो स्तुति करके चुप हो गए तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो माता पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय बुद्धि मन और अहंकार ये सब तुम ही हो इस चराचर जगत को तुम्ही बनाती हो इसके बाद वे ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं माता यदि कहा जाए कि पृथ्वी अप तेज वायु और आकाश इन पांच सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है तो ये पांच तत्व भी तुम्हारी ही कला है तुमसे से पृथक इन तत्वों की अभिव्यक्ति ही कैसे हो सकती है माता ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम्ही जगत की रचना करती हो अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही रूप है तुम भांति भांति के स्वांग बनाकर कौतूहलवश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं हम ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं तुम्हारे ही रूप हैं अतः सबका कारण तुम ही सिद्ध हुई मैं ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़ जा रहे थे हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े भवानी भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया है जगदम्बिके तुम अपनी कला से इस जगत का सृजन और संरक्षण करने में संलग्न रहती हो कल्याणमयी माता तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त त्रिलोकी में, में मेरा कुछ भी अन्य अभिलषित पदार्थ नहीं है भूमंडल पर कौन ऐसा है जो तुम्हारे चरण कमलों की उपासना को छोड़कर अकंठक राज्य चाहे तुम्हारे पाद पद्मों की सन्निधि मिले बिना एक घड़ी युग के समान प्रतीत हो रही है माता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना न करके जो पुण्यात्मा मुनि तपस्या में संलग्न है निश्चय ही उन्हें भाग्य निर्माता ब्रह्मा ने ठग लिया है तपरूपी धन होने पर भी मोक्ष से वंचित होने के कारण उनकी हार ही समझनी चाहिए अजन्मा माता तुम्हारे चरण कमलों की धूलि का सेवन करने से जितना शीघ्र इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है उतना तपस्या इंद्रिय संयम ध्यान अथवा विहित यज्ञों से होना असंभव है देवी दया करके मुझे पवित्र नवान मंत्र का उपदेश देने की कृपा करो उस अद्भुत अत्यंत विस्तृत एवं सर्वोत्तम मंत्र का जप करते ही मैं सुखी हो जाऊँगा